तो आदि देविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक तो सोचने से हमारे क्या हो जाते हैं ये तापों का नाश हो जाता है और हमें क्या मिलती है भक्ति मिलती है और सबसे कीमती चीज क्या है वो है भक्ति इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं धन दौलत नहीं देता मैं उसे भक्ति देता हूँ क्या देता हूँ भक्ति देता हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे हरे बड़े खुश नसीब लोग हैं जिन्हें भगवान की भक्ति मिल गई और सबको नहीं मिलती भगवत गीता के आतिर भगवान के थे बहु नाम जन्मन बहुत जन्म लगते हैं मेरे को जानने के लिए और जिसने मुझे जान लिया कि कृष्णा सुतुत भगवान स्वयं कि मैं स्वयं भगवान उसका तो काम ही खत्म हो गया फिर तो उसे वो और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है लेकिन हमारे लोग अभी भी जान रहे हैं। पता नहीं कौन से भ्रम को ढूंढ रहे हैं? कौन से भगवान को ढूंढ रहे हैं? उसकी खोज कर रही है भगवान ये रहे। इसे कहते हैं भगवान तो इस तरह से बड़ा सुंदर यहां पर वर्णन किया गया तीन तापों को नाश लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं ये बात मैं नहीं कह रहा महा मुनिकृता महामुनि मुनि जी अपने आप को नहीं कह रहे महा मुनि वेद जी स्वयं भगवान श्री बद्रीनाथ को कह रहे हैं तो क्योंकि के जो इष्ट देव है वो है भगवान बद्रीनाथ इसलिए यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं कि जो लोग भागवत धर्म पर चलने लग जाते हैं भागवत धर्म पर चलने लग जाते हैं और इस रसो में कथा का अध्ययन करने लग जाते हैं वो तो कभी भी इस रस में अमृत कथा को छोड़ना नहीं चाहेगा आसान लफ्जों में कि जिसे एक बार श्रीमद् भागवत का चस्का लग जाए वो तो कभी भी इस अमृत में कथा को नहीं छोड़ना चाहेगा तो ये परम वस्तु वेद व्यास जी हमें बताते है क्या है परम वस्तु श्रीमद भागवत के? अब तीसरे श्लोक में आदेश और आशीर्वाद दोनों मिलेगा निदम कल पतोर गलितम भुखाद अमृतम्रय वासमयुतम तिबत भागवतम रसमान मुहूर् रसिका भाका निगम कहते वेद को और वेद का पका हुआ फल श्रीमद भागवत जिसमें ना घुटली और ना छिलका अब आम कितना मीठा है उसमें घुटली है और छिलका है केले का फल कितना मीठा है उसमें छिलका है लेकिन जो भागवत रूपी यह मृत फल है इसमें ना तो गुटली है और ना तो छिलका है और वेदों का नाम क्या है निगम नितराम गमयती बोधति का निगमो वेद है वेद को ही निगम कहा गया है और वेद का पका हुआ फल क्या है श्रीमद भागवत ये इतनी ऊंचाई से फल नीचे आया तो किसी ने पूछ नहीं अगर वेद का फल है इतनी ऊंचाई से नीचे आया है फट गया होगा सड़ गया होगा आपने देखा होगा कोई झार से फल गिरता है वो ऊंचाई से गिरता नीचे फट जाता है उसका रस क्या होता है बिखर जाता है तो भाई ये रस टीका कैसे है? तो श्रीधर स्वामी पास जी कहते हैं शिष्य प्रशिष्य दी रूपम पल्लव परम्पराया ये परंपरा से नीचे आया सीधा नहीं आया कैसे आया परंपरा आया। के द्वारा नीचे आया भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी के मुख में ब्रह्मा जी के मुख से देव ऋषि नारद जी के मुख में देव ऋषि नारद जी के मुख से वेदव्यास जी के मुख में और वेदव व्यास जी के मुख से श्री सुखदेव जी के मुख में आ गया तो किसी ने पूछ लिया या आपने कहा कि तोते ने फल को चोंच मारी और वो मीठा हो गया तो तोते ने कैसे चोंच मार दी तो कहते फल लगा था भगवान श्री नारायण की डाल पर तो नारायण जी की डाल से टपका गिरा तो किसी ब्रह्मा जी की डाल पर अटक गया ब्रह्मा जी की डाल से टपका तो देव ऋषि नारद जी की डाल पर लटक गया देव ऋषि नारद जी की डाल से गिरा तो वेद व्यास की दाल पर अटक गया और जब वेदब्यास जी की दाल पर यह फल अटका तो उस समय श्री सुखदेव जी उड़ते में आए और उन्होंने इस फल को मार दी चो और ये मीठा हो गया अक्सर बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे अमृत वो लाना जिसमें तोते की चोच लगी हो अगर किसी फल को तोता चोच मार दे तो मीठा हो जाना या तो तोता चोच मारे कब मीठा हो जाता है या तोते को परख होगी तोते को पता होगा ये फल मीठा है और तोता मीठे फल को ही चोच मार पाएगा इसलिए ग्रंथ राज तो भागवत इससे भी किसकी चोच लगी सुखदेव जी की और ये क्या हो गया मीठा हो गया और आसान तरीके में हम सुनते हैं भगवान वेद जी ने बनाई जलेबी जलेबी में मिठास नहीं होती लेकिन जब वो जलेबी बनाकर उसे चाशनी में डालते हैं, तब उसमें क्या आ जाती है मिठास आ जाती है तो भगवान विधव दयास जी ने श्रीमद भागवत महापुराण ये जलेबी बनाई और जो चाशनी थी वो सुखदेव जी थी जब सुखदेव रूपी चाशनी में जलेबी को डाला इसमें क्या आ गया रस आ गया तो ये है श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे श्री सुखदेव महाराज जी को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं श्रुति में लिखा है श्रुति अमृतम परमानंदम स रसो रसा। श्रुति में भगवान को रस कहा गया है क्या कहा गया रस इसलिए कहते हैं रसो वही सहा रसो अहो आहो वी भवती इसलिए वो परमात्मा क्या है रस की तरह और रस कितना अच्छा होता है और वही रस क्या है श्रीमद् भागवत गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय तो इसलिए तीसरे श्लोक में आदेश और आशीर्वाद हमें दे रहे तो किसी ने पूछ लिया हे है व्यास ये जो तो आपने भागवत का रस बनाया कि सबके लिए है बोले नहीं सबके लिए नहीं रसिका और भावक रसिक और भावक यानी कि रस तैयार किया किनके लिए प्यासों के लिए जो प्यासा होता है ना उस प्यासे को आपको निवेदन देने की जरूरत नहीं है क्या हमारे घर में कथा है और आप आइए लेकिन जो प्यासा होता है वो केवल सुनता है कि फनानी जगह फनाने घर में क्या हो रही है भागवत कथा हो रही है और वो क्या आएंगे दौड़े दौड़े चले आने के इसे कहा गया है रसिक प्यासा इसी तरह पूज्य व्यास गुरु श्री पराशन महाराज जी मिसाल देते हैं श्लोक आरोप वो लेकिन प्याऊ थे प्याऊ किस कहते हैं जो पानी पिलाता हो उसे प्याऊ कहते हैं गर्मी का मौसम था श्रीमान प्याऊ जी जो थे वो प्याऊ पानी का गला पानी का गला भरकर बैठे थे तो जो प्यासा आदमी होता है वो चारों तरफ क्या निगाह मारता है कि पानी का है प्यासा आदमी चारों तरफ निगाह मारेगा पानी के लिए उसे बुलाने की जरूरत नहीं है वो खुद ही निगाह मारेगा देखेगा गला है पानी है तो वो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा तो जो प्यासे थे वो तो प्याऊ के पास आ जाते थे लेकिन एक दिन उसी सड़क से एक सेठ जी गुजर रहे थे प्याऊ ने आवाज लगाई अरे सेठ जी अरे गर्मी का मौसम यहां आइए तो सेठ जी ने आने में दस नखरे लगा दी क्यों क्योंकि सेठ जी प्यासे नहीं थे अब सेठ जी आकर सेठ जी जब आए तो पियाओ ने कहा अरे सेठ जी गर्मी का मौसम है इतनी धूप पड़ रही है पीजिए ठंडा ठंडा पानी तो सेठ जी ने प्रश्न कर लिया पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं कि गला पकड़ ले पहला प्रश्न सेठ जी का दूसरा पानी कहाँ से भरा आपने नदी से भरा तालाब से भरा कुएं से भरा बोले सेठ जी अपने घर का कुआ है अच्छा पानी छान कर भरते हो हाँ सेठ जी पानी छान कर भरते अच्छा ये बताओ तुमने पानी पिलाया उस बर्तन को साफ करती दूसरे को पिलाने के लिए तो सेठ जी इतने सवाल क्यों कर रहे हैं क्योंकि सेठ जी प्यासे नहीं है और जो प्यासा नहीं होता है वो इतने प्रश्न करेगा और जो प्यासे होते हैं वो इतने प्रश्न नहीं करते वो तुरंत इस रस को क्या करते है पानी पी लेते हैं तो वैसव व्यास जी ने कहा की मैंने एरे गेरे नथु गेरों को नहीं बुलाया उनके लिए रस तैयार नहीं किया जो प्यासे हैं, उनके में लिए मैंने रस तैयार किया है जो प्यासे हैं, वो इस रस का पान करेंगे और जो प्यासे नहीं है वो जय सीताराम फुल भक्त वत्सल भगवान की जय आइए कथा का आरम करते हैं पावन तीर्थ नई में शरण नई में ऐसी अनमे सत्य रूसे का स्वर्ग लोकायम सहस्त्र सम मासिक एक वक्त क्या हुआ कि कलयुग को आया जानकर कर सोन का दिन अठासी हजार ऋषि जमा हुए और हजारों साल चलने वाले यज्ञ को उन्होंने आरंभ कर दिया जब इन ऋषियों को पता लगा किस भी सूजी महाराज जी यहाँ आने वाले हैं तो कहते हैं दा एक दात मुनियाहुत हुताग्नयातप्रुतम सुतमासीनम प्रपंचो एक सुबह उठे कितने बजे लगभग लग तीन बजे तीन बजे उठकर इन ऋषियों ने स्नान किया तीन बजे जो स्नान किया जा जाता है उठकर उस स्नान को देव स्नान कहा गया चार बजे जो स्नान किया जाता है उस स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं और सूरज निकलने के बाद जो स्नान करते हो उस स्नान को राक्षस स्नान कहा गया है ये सारे ऋषि तीन बजे क्यूँ उठे कि सूर्य जी महाराज जी आएंगे उनसे पहले हम उठकर इस यज्ञ को आरंभ कर दें ताकि जो हमने संकल्प लिया उसका पहला यज्ञ तो आरंभ हो जाए और जब सूरजी आयेंगे तो हम उनसे क्या सुनेंगे कथा सुनेंगे ऋषि उठकर यज्ञ किए सूर्य के आने से पहले पहले यज्ञ पूरा हो गया सूजी आए, पावंती रथ नई मिशन में अठारह वर्षीय श्री सूजी हजारों साल लाखों साल की उम्र रखने वाले सारे ऋषियों ने सूजी महाराज जी को नमस्कार किया बिठाया, उनका पूजन किया पूजन ये नहीं कि दिया हो अगरबत्ती हो तभी उनका पूजन करेंगे ऐसा नहीं पूजन इसे भी कहते हैं कि कोई हमारा पूजन नहीं आए उन्हें हासन देकर नमस्कार कर लेना ये भी पूजन में शामिल हो जाता है उस वक्त सब ऋषियों ने नमस्कार किया हे सूजी महाराज आप कथा कहने में बड़े चतुर हैं आप भगवान की बड़ी सुंदर कथा कहते हैं अब आप आए हैं तो हमें भगवान की कथा सुनाई है सूची ऋषियों, हमने तो सुना था कि आप यज्ञ कर रहे हैं हमने तो कहा चलो हम भी जलते हैं देखेंगे यज्ञ तो जब यज्ञ कर रहे हो तो कथा सुनने की क्या जरूरत है ऋषियों ने कहा नहीं महाराज हम यज्ञ नहीं करना चाहते हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते और सूत जी महाराज दोबारा यही बात कह रहे हैं नहीं नहीं तुम यज्ञ कर रहे हो करो यज्ञ इतने में एक ऋषि बड़े होशियार थे वो ऋषि सूत जी को देखते हैं और जो यज्ञ हो रहा था यज्ञ में अग्नि तो नहीं थी और उसमें धुआं उठ रहा था ऋषि तो समझ गए कि सूत जी को ऐसा लग रहा है कि दोबारा कहीं यज्ञ शुरू न कर उस ऋषि ने एक बर्तन में पानी भरा और सारा पानी भरकर ले जाकर उस यज्ञ में डाल दिया जो धुआं उठ रहा था वो शांत हो गया और ऋषि सूजी महाराज जी के चरणों में आके गिर गए हम यज्ञ नहीं करना चाहते हम आप आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं इसलिए आप हमें कथा सुनना सूजी प्रसन्न हो अब यहाँ पर एक बात हम ये दोहराते हुए चलते हैं, अब हमें तो कथा करने के लिए माइक की जरूरत पड़ती है पर सूजी महाराज जी ने अट्ठासी हजार ऋषियों को कथा कैसे सुनाई होगी उस वक्त तो माइक नहीं थे तो कैसी थी उनकी वाणी तो बताते हैं जैसे पानी का पानी, पानी बारिश का पानी बरसता है ना सब जगह एक जैसा भरसता है तो सूत महाराज जी की ऐसी वाणी थी अब कोई कहे सूजी महाराज जी जोर से कहते होंगे बेचारा करीब वालों को परेशान हो जाएगा अगर कहे कि आज से कहते थे तो, तो पीछे वाले को आवाज ही नहीं जाती होगी ऐसी वाणी नहीं थी सूत महाराज जी की वर्षा का पानी जैसे होता है ना जैसे बारिश का पानी एक तरह सब जगह बरसता है ऐसे से सूरजी महाराज जी की वाणी थी सूजी महाराज जी आराम से कथा कहते, कहते थे मस्त होकर कि जितनी आवाज गरीब वाले को आ रही ना उतनी ही आवाज शीशे वाले को आती थी ऐसे बारिश की तरह उनकी आवाज बरसती थी तो दिव्य पुरुष थे जैसे सूर्य महाराज जी को हम नमस्कार करते हैं अब यहाँ पर जो है भागवत में छह प्रश्न है। हैं कितने प्रश्न होंगे छे और ये छह प्रश्न पूरे भागवत की बुनियाद है छह प्रश्नों पर ही पूरी भागवत की बुनियाद है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम।, राम हरे राम ये छे प्रश्न जो है पूरे भागवत के बुनियाद है छह सवालों पर भागवत है भागवत का जो पहला सवाल है वो है मनुष्य का कल्याण की इंसान का भला कैसे हो ये भागवत का पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न भागवत का है शास्त्र का, का निचोड़ कि किताबों का निचोड़ गया है तीसरा प्रश्न है सूत जाना सि भद्रमते भगवान सतपता पति जातो यस्य जानक ऋषि कहते हैं श्री सूत जी महाराज जी से जिनकी इच्छा से संसार पैदा होता है पलता है और विनाश हो जाता है भगवान श्री कृष्ण देव जी के बेटा बनकर क्यों आए इसी तीसरे सवाल में भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में पूछा गया चौथा प्रश्न भगवान कृष्ण का कर्म जिसका जन्म होता है उसके कर्म भी होते हैं ऋषि तो कहते हैं सूजी महाराज जी से कि जब श्री कृष्ण ने देवकी जन्म लिया तो उन्होंने क्या क्या कर्म किए कौन तो कौन सी लीला की इसलिए अब हमें श्री कृष्ण के कर्म के बारे में बताइए पांचवा प्रश्न कि भगवान ने कितने अवतार लिए यानी कि कितने अवतार भगवान के हो चुके हैं कितने हो रहे हैं और कितने होने वाले हैं इसलिए अवतारों के विषय में आप हमें बताइए और अंतिम छठा प्रश्न ब्रूही योगेश्वरम कृष्ण ब्राह्मणम धर्म वर्णमी स्वन कदनोपते धनम कम शरणम गता है ऋषि कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरणागति में रहा धर्म किसे सौप के गए इसलिए आप हमें ये बताइए तो ये है भागवत के छह प्रश्न पहला प्रश्न है मनुष्य का कल्याण दूसरा प्रश्न भागवत का शास्त्र का निचोड़ तीसरा प्रश्न भगवान कृष्ण का जन्म चौथा प्रश्न भगवान कृष्ण का कर्म पांचवा प्रश्न भगवान के कितने अवतार हुए और अंतिम प्रश्न छठा कि जब भगवान अपने धाम को गए तो धर्म किसे सौंप गए ये छह प्रश्न है तो जब ये छह प्रश्न किए जब ऋषियों ने सूख जी महाराज जी से छह प्रश्न किए है तो सूर्य जी महाराज जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिवार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो सबसे पहले मैं अपने गुरु पुत्र श्री सुखदेव महाराज जी के जन्म में नमस्कार करूँगा बड़ा सुंदर दो श्लोकों में श्री सूर्य जी महाराज जी श्री सुखदेव जी के जन्मों में नमस्कार करेंगे ्रजत तमपे तमपे कृत्ययननो हविरका जुहावा कुत्रे तनम तया विनेदु तमसंत कमसंतर्वूता हृदय मुनिमा नोस्मे यान बाहुमखिलुतिसारेक मद्यात्मदीप मतती दृश्य तथो धन्यम संसारी यहाँ पुराण गुह्य तम व्यास मुकयामी गुरु मुनी व्रजन समे समे सुदे माराजी अपनी माता के पेट में 12 साल तक जैसे ही श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ तो सुखदेव जी सोलह साल के हो गए और जन्म से ही श्री सुखदेव जी जंगल की ओर जा रहे हैं सोचा अभी तो मेरे पुत्र का जन्म हुआ जन्म ही का जंगल में जा रहा है तो व्यासदेव जी दौड़े पीछे और क्या कह रहे हैं पुत्र पुत्र पुत्र और सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया जितने पर्वत हैं वृक्ष हैं उन्होंने कहा वेद वेदव्यास जी कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता आज ये तुम्हारा पुत्र है कल तुम इसके पुत्र हो गए ये प्रगति का नियम है कभी बाप कभी बेटा कभी बेटा कभी बाप बन जाते हैं लोक कल्याण के लिए जा रहा है इसलिए हे विद्याव्यास जी इन्हें जाने दीजिए इनका मुंह छोड़ दीजिए तो पिता ने कितना पुकारा पर सुखदेव जी नहीं रुके और वन की ओर जा रहे हैं और इसी झांकी का दर्शन श्री सुखदेव महाराज जी इस श्लोक में कर रहे हैं श्री सुखदेव महाराज जी ने श्रुति समृति वेद उपनिषद पुराण इन सब का रस निकाला और अपने मुख से ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को कह दिया ऐसे श्री सुखदेव महाराज जी को हम बार हम बार नमस्कार कर जो लोग भागवत को कहने की सुनने की इच्छा जागृत करते हैं उनकी हृदय में आकर बैठ जाते हैं श्री सुखदेव महाराज और सुनने और सुनाने की शक्ति प्रदान करते हैं ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बारम्बारोटी खोटी नमस्कार करते हैं रामचरित्र मानस में बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है भूमि परत तबा डाबर पानी जिमजी जी माया लपटानी बारिश का शुद्ध पानी जब आकाश से भरसता है तो नीचे धरती पर जाकर क्या हो जाता वो पानी गंदा हो जाता है मलिन हो जाता है लेकिन धन्य श्री सुखदेव को जी इस माया रूपी संसार में जन्म लिया पर सुखदेव जी को माया लगती नहीं ऐसे श्री सुखदेव जी को हम माया को सब कोई भजे पर माँ भजे न कोई जो बजे तो माया हो ही। माया माया सब करते रहते हैं पर भगवान का भजन कोई नहीं करना और अगर भगवान माधव का भजन करोगे तो माया अपने आप क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी इसलिए कहते हैं जो माया में गिर जाए उसे कहते हैं जीवात्मा जिसका माया कुछ ना बिगाड़ सके उसे कहते महात्मा और जो माया को अपने इशारे पर नचाए, उसे कहते परमात्मा इसलिए श्री सुखदेव जी को ना महात्मा और माया ने उसको उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा सूजी महाराज जी कहते हैं ऋषि वरो वेद जी के ग्रंथों को कहने से पहले और सुनने से पहले ये नमस्कार मंत्र है नारायणम नमस्कृतियम नरम शम दिव्यम सरस्वती व्यासम सतो जयम मुद्री यते विजय का साधन यानी कि जीत का ग्रंथ श्रीमद भागवत को सुनने से पहले और सुनाने से पहले भगवान श्री नरनारायण को नमस्कार करना चाहिए कौन तो है नरनारायण भगवान जिनके बाद ज्ञान का बड़ा भंडार है उन्हें नमस्कार करना चाहिए और इन्हीं नर नारायण को क्या कहा गया है कृष्ण और अर्जुन इन्हें नमस्कार करना चाहिए इसके बाद माता सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए जो ज्ञान की देवी है और अंत में वेद व्यास नमस्कार करना चाहिए वेदव जी ने क्या किया ये कि ग्रंथ का रूप किसने दिया? किताब का रूप हमें किसने दिया वेदी क्योंकि वेदव्यास जी से पहले ये ग्रंथ जो है समृद्धित है गुरुदेव अपने शिष्य को कंठ करवाते थे पर वेद जी ने सोचा कलयुग में ऐसा होना बहुत मुश्किल है इसलिए वेदव जी ने इस ग्रंथ को किताब पर रूप दे दिया कि लिखा होगा कभी भी कोई इसे पढ़ सकता है